भागवत महापुराण दसम स्कमोध्याण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत राजनी च्या मुकुंद से महात्मन्यन वीर स्रोत मीक्षा महे प्रभो राजा परीक्षित ने कहा भगवन प्रेम और मुक्ति के दाता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत है अब हम उनकी दूसरी लीलाएं जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है सुनना चाहते हैं कौन सुख ब्रह्मणत्तम श्लोक सत्कथा विरमेत विशेषज्ञो विषन्न काम मार ब्राह्मण यह जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है वे वाणी की तरह इसके चित्त में चूभते रहते हैं ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक रस रश का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कृति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहते चाहेगा सभाग्य जात गुणा गृणीते करुच तत्कर्म कर वसतजंगमेशू चिणत तत्पुण्यकर्ण जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है वे ही हाथ सच्चे हाथ हैं जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं वही मन सच्चा मन है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है और वे ही कान वास्तव में कान कहने योग्य हैं जो भगवान की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करते हैं शिवस्तु तस्ोभयिंगम आन मे दत्ते दश्यति तद्धिचक्षु अंगान विष्णो रथ पादोदकम ज्ञान भजंत नित्यम वही सिर, सिर है जो चराचर जगत को भगवान की चल अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है और जो सर्वत्र भव विग्रह भगवत विग्रह का दर्शन करते हैं वे ही नेत्र वास्तव में नेत्र हैं शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणोदक का सेवन करते हैं वे ही अंग वास्तव में अंग हैं सच पूछे तो उन्हीं का होना सफल है सूथवाच विष्णुरात संस्पृष्टो भगवान वास राजेवे भगवतीन भग हृदय ब्रभीत सूत जी कहते हैं सोनका ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान श्री सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में ही तल्लीन हो गया उन्होंने परीक्षित से इस प्रकार कहा श्री सुकवाच कृष्णस्या सखा कश्चि ब्राह्मणो ब्रह्म विरक्त इंद्रिया प्रशांता जितेंद्रिय श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे ये बड़े ब्रह्मज्ञानी विषयों से विरक्त शांतचित्त और जितेंद्रिय थे यदि क्षयोपन्न वर्तमान कुछ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे उनके वस्त्र तो फटे पुराने ही थे किंतु पत्नी के भी वैसे ही थे वह भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी पतिब्रता पतिम्ला दरिद्रासी एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पतिदेव के पास गई और मुरझाए हुए मुंह से बोली ननो ब्रह्मण भगवत सखा साक्षा श्रेय पति ब्रह्मण्य शरण्य भगवान सात्वतर्षभ भगवन लक्ष्मीपति भगवान श्रीकृष्ण आपकी सखा हैं वे भगवा भगवाच्छाकल्पतरु शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं तमुपय ही महाभाग साधु नाम च परम दासवण भूरी सी दंते कटुम्बिने परम भाग्यवान आर्यपुत्र वे साधु संतों के सतपुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं आप उनके पास जाइए जब वे जानेंगे कि आप कुटुम्बी हैं और अन्य के बिना दुखी हो रहे हैं तो वे आपको बहुत साधन देंगे आस्ते थधुना द्वारवत्याम भोज विष्णु अंधकेश्वरः स्मृत पाद कमल आत्मा अभी यती किं किम कामान भजतो नात्यभीषा जगदुरु आजकल वे भोज विष्णु और अंधकवंशी यादवों के स्वामी के रूप में द्वारिका में ही निवास कर रहे हैं और इतने उदार हैं कि जो उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं उन प्रेमी भक्तों को वे अपने आप तक का दान कर डालते हैं ऐसी स्थिति में जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को यदि धन और विषय सुख जो अत्यंत वांछनीय नहीं है दे दे तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है स एवं भार्य विप्रो बहुश प्राथिता तो मृदो अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम इस प्रकार जब उन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पतिदेव से कई बार बड़ी नम्रता से प्रार्थना की तब उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं है परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा यह तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है इति संचत्य मनसा सा गमनाय मति दधे अप्यस्तुपाय किंचित गृह कल्याणी दियथाम यही विचार करके उन्होंने जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोले कल्याणी घर में कुछ भेंट देने योग्य वस्तु भी है क्या यदि हो तो दे दो या मुष्टिन मुष्टिन्प्राण पृथक तुन तंडुला चैलखंडे नान बद्वा भरते ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से चार मुट्ठे चिवड़े मांगकर एक कपड़े में बांध दिए और भगवान को भेंट करने के लिए अपने पतिदेव को दे दिए सदा विप्राग्रयो द्वार काम कृष्ण संदर्श चिंतन इसके बाद वे ब्राह्मण देवता उन चीवड़ों को लेकर द्वारका के लिए चल पड़े वे मार्ग में यह सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे तृणि गुण मान्य तिह कक्षा चुज विप्रोग्यांधक वृष्णेनाम गृह स्वच्छुत धर्मणाम परीक्षित द्वारका में पहुँचने पर वे ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की तीन छावनियाँ और तीन ज्योढ़ियाँ पार करके भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक और विष्णुवंशी यादवों के महलों में जहाँ पहुँचना अत्यंत कठिन है जा पहुँचे द्वेष्ट सहस्त्राणाम महिषीण हरे द्विज विवेशम श्रीमद्रह्मानंदम ग था तो उनके बीच भगवान श्री कृष्ण की सोलह हजार रानियों के महल थे उनमें से एक में उन ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया वह महल खूब सजा सजाया अत्यंत शोभाुक्त था उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो वे ब्रह्मानंद के समुद्र में डूब उतरा रहे हो तमिल उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने प्राण प्रिया रुक्मणी जी के पलंग पर विराजे हुए थे ब्राह्मण देवता को दूर से ही देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उनके पास आकर बड़े आनंद से उन्हें अपने भुज पास में बांध लिया सख्यो प्रिय विप्र से रंग संघात निमृत प्रीतो व्यमुंचुत्राभ्याम पुष्करे क्षण परीक्षित परमानंद स्वरूप भगवान अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता के अंगस्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे अथोपवेशय सख्युमर्पणम उपहृत्यास् पाद पल ही परीक्षित कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बैठा दिया और स्वयं पूजन की सामग्री लाकर उनकी पूजा की अग्रहित्सा बराजन भगवान लोक पावन बलिम पदे न चंदना गुरुकुमकुमी हम प्रिय परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मण देवता के पांव पखार कर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया और उनके शरीर में चंदन अरगजा, केसर आदि दिव्य गंथों का लेपन किया धूपुर मित्र प्रदीपावलिधाम अर्चित वेद्यता बूलम गाम चवागतम अभ्रवीत फिर उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित धूप दीपावली से अपने मित्र की आरती उतारी इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय देकर मधुर वचनों के से भले पधारे ऐसा कहकर उनका स्वागत किया कुचिलमिलम छावम दिजम धवन संततम देवी परियतर साक्षा चाम ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था देह की सारी नसें दिखाई देती पड़ती थी स्वयं भगवती रुक्मणी जी चमट डुलाकर उनकी सेवा करने लगी अंतपुर जनो दृष्टि कृष्णे नाम, नाम विस्मित भूदति प्रत्याअवधतम सभाजित अंतपुर की स्त्रियाँ यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि पवित्र कीति भगवान श्रीकृष्ण अतिशय प्रेम से इस मैले कुचैले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं कि किमन कृत पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाचीन लोके गर्दमेन चोसौ त्रिलोक गुरु श्रीवासन संभृत पर्यकस्थ्वाग्रजो वे आपस में कहने लगी इस नंग धड़ंग निर्धन निंदनीय और निकृष्ट निकृष्टिख्मे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे त्रिलोकी गुरु श्रीनिवास श्री कृष्ण स्वयं उस इनका आदर सत्कार कर रहे हैं देखो तो सही इन्होंने अपने पलंग पर सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी रूपिणी रुक्मणी जी को छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलराम जी के समान हृदय से लगाया है कथया चक्र दुर्गा था पुरवा गुरुकुल आत्मरो ललिता राजन करो गृह परस्परम प्रिय परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व जीवन की उन आनंददायक घटनाओं का स्मरण और वर्णन करने लगे जो गुरुकुल में रहते समय घटित हुई थी श्री भगवान वाच अपि ब्रह्मण गुरुकुला दक्षिणाथ समावृत्न धर्मज्ञा सदृशी नवा भगवान श्रीकृष्ण ने कहा धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण देव गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं प्रायो गृहेश चित अकाम विहिम तथा नएवाति प्रियसे विद्वन्धने हिमे मैं जानता हूं कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्रायः विषय भोगों में आसक्त नहीं है विद्वन जब भी मुझे मालूम है कि धन आदि में भी आपकी कोई प्रीति नहीं है के तजंत प्रकृति दैवी यथा हम लोक संग्रहम् जगत में बिरले ही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं और चित्त में विषयों की तनिक भी वासना न रहने पर भी मेरे समान केवल लोग शिक्षा के लिए कर्म करते रहते हैं कश्चि गुरुकुले वास ब्रह्मण स्मरसी नो यतः जिजो विज्ञा विज्ञेय तमस पारमशुते ब्राह्मण शिरोमणे क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे सचम गुरुकुल में ही द्विजातियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है जिसके द्वारा वे अज्ञानांधकार से पार हो जाते हैं सबई सत्कर्मणाम साक्षा द्विजाते संभव आद्योंग यथा हम ज्ञान दो गुरु मित्र इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है इसके बाद उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों के शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है वह मेरे ही समान पूज्य है तदनंतर ज्ञानोपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु तो मेरा स्वरूप ही है वर्णाश्रम्यों के ही ये तीन गुरु होते हैं नन्वर्थकोविदा ब्रह्मण वर्णाश्रम वातामि ये मया गुरुना वाचा तर त्यजो भवाणव मेरे प्यारे मित्र गुरु के स्वरूप में स्वयं मैं हूँ इस जगत में वर्णाश्रमियों में जो लोग अपने गुरुदेव के उपदेशानुसार अनायास ही भव पार कर लेते हैं वे अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं ना मृद्या प्रजातिभ्याम तपसोपे द तुष्ययम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया प्रिय मित्र मैं सबका आत्मा हूँ सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ मैं गृहस्थ के धर्म पंचमहाज्ञ आदि से ब्रह्मचारी के धर्म उपनयन वेदाध्यन आदि से वानप्रस्थी के धर्म तपस्या से और सब ओर से उपरत हो जाना इस सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा शुश्रुषा से संतुष्ट होता हूँ अपिना न स्मयतें ब्रह्मण वृत्तम निवसताम गुरुदारे चोधिता नाम इंधना ब्रह्मण जिस समय हम लोग गुरुदेव गुरुकुल में निवास कर रहे थे उस समय की वह बात आपको याद है क्या जब हम दोनों को एक दिन हमारी गुरुपत्नी ने ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा था प्रविष्टान महारण्यम अपर तो सुमहदरसम अभूत तीव्रम निष्ठुरासन उस समय हम लोग एक घोर जंगल में गए हुए थे और बिना ऋतु के ही बड़ा भयंकर आंधी पानी आ गया था आकाश में बिजली कड़कने लगी थी सूर्यास्त अस्तमगत सूर्यश्चास्तमगतस्तावत तमसाचावृता दिश निम्नमूलम जलमयम न प्राग्ञा यत किंचन तब तक सूर्यास्त हो गया चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया धरती पर इस प्रकार पानी ही पानी हो गया कि कहाँ गड्ढा है कहाँ किनारा इसका पता ही न चलता था वयम भृतम तत्र महानीलांबु भी निहन्यमा सप्लवे दिशो विधंथोथ परस्परम वने गहसता परिभम बभ्रिमातुराह वह वर्षा क्या थी एक छोटा मोटा प्रलय ही था आंधी के झटकों और वर्षा के व्यवछारों से हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई दिशा का ज्ञान न रहा हम लोग अत्यंत आतुर हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे ए तद विधि उदते रु शांीप निर्गुरमाड़ो शिष्यान आचार्योपश्य धातुरा जब हमारे गुरुदेव शांदीपनी मुनि को इस बात का पता चला तब वे सूर्योदय होने पर अपने शिष्य हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुँचे और उन्होंने देखा कि हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं अहो हे पुत्र आत्मादित्य मतपरा वे कहने लगे आश्चर्य है आश्चर्य है पुत्रों तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है परंतु तुम दोनों उसकी भी परवाह न करके हमारी सेवा में ही संलग्न रहे एक तिष्य ही कर्तव्य गुरु निष्कृत यद विशुद्ध भाव न गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दे तुष्टो तो हम भोजुजश्रेष्ठा सत्या संत मनोरथा छंदातया माली भवंतीह है परत मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ तुम्हारे सारे मनोरथ सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो और तुम लोगों ने हमसे जो वेदाध्ययन किया है वह तुम्हें सर्वदा कंठस्थ रहे तथा इस लोक एवं परलोक में कहीं भी निष्फल न होता प्रशांत प्रिय मित्र जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे हमारे जीवन में ऐसी ऐसी, ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई थी इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता और पूर्णता को प्राप्त करता है ब्राह्मणवाच किमस्मावृत्तम देवदेव जगदुरता सत्य कामेना ये वाचो गुरावभू ब्राह्मण देवता ने कहा देवताओं के आराध्य देव जगद्गुरु श्री कृष्ण भला अब हमें क्या करना बाकी है क्योंकि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा है हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था छन्दो योम ब्रह्म देह आवपन विभो श्रेयस तस् गुरुसो वास विडंबनम प्रभु छंदोमय वेद धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के मूल स्रोत हैं और वे हैं आपके शरीर वही आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें यह मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम सहितायाँ दशम स्कंधे उत्तरार्धे श्रीधामचरितें श्रीतिमोध्याय